ये क्या कर रहे हो तुम जिया ने ब्लाइंड आदमी के हाथ में पैसे को देखा और फिर रोहित की तरफ देखते हुए कहा तुम पागल हो क्या सबके सब पागल हो गए कहा और तुम तुम मुझसे पैसे क्यों मांग रहे हो मेरी क्या गलती थी ऊँट की वजह से तुम्हारा नुकसान हुआ था ना तो जाकर ऊँट को ढूंढो और ऊँट से अपना हरजाना वसूलो जिया की यह बात उस ब्लाइंड को कुछ सुनी सुनी सी लगी लेकिन उसके पास अभी कोई जवाब नहीं था क्या ऊँट ऊँट चाहिए तुम्हें एब, कोई बात नहीं मैं तुम्हें ऊँट क्या सारे जानवर खरीद कर दे दूंगा रोहित ने कंफ्यूज होते हुए कहा वो किसी भी हालत में जिया को इम्प्रेस करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता था हे भगवान क्या हो रहा है ये सब विक्रांत को चक्कर आने लग गया अब तो उसे सामने आना ही पड़ेगा तभी सब कुछ क्लियर हो सकेगा वो धीरे धीरे भीड़ को पीछे धकेलता हुआ आगे बढ़ने लगा क्या करने आए थे और क्या हो रहा है अब तो विक्रांत ने जिया को पाने की भी आस छोड़ दी थी भला उस अमीर लड़के के सामने वो कहां टिक पाता? नहीं नहीं, पागल हो गए हो क्या सबके सब, सब? जिया ने उस ब्लाइंड आदमी की तरफ देखते हुए कहा मेरा इस इंसान से कुछ लेना देना नहीं है तुम इसके पूरे पैसे वापस करो तुरंत और अगर तुम्हें हरजाना लेना ही है तो तुम उस पुलिस वाले को ढूंढो ना उससे मांगो हरजाना अरे इट्स ओके तुम पैसों की चिंता क्यों कर रही हो मैं तो पूरे मुंबई का हरजाना भर सकता हूं। रोहित ने इतराते हुए कहा अपनी बकवास बंद करो तुम जिया ने रोहित को डांटते हुए कहा इसके बाद वो उस ब्लाइंड की तरफ मुड़कर बोली और तुम अभी तक ऐसे ही खड़े हो सुनाई नहीं दिया तुम्हें मैंने कहा इसके पूरे पैसे वापस करो ये सुनकर उस ब्लाइंड ने पैसों को और जकड़ पकड़ लिया वो अब ये पैसे वापस नहीं करना चाहता था वो पैसों को हाथ में समेटे खड़ाई था कि उसकी नजर भीड़ के बीच में खड़े विक्रांत पर पड़ गई उसने इशारों में ही विक्रांत की इच्छा जाननी चाहिए विक्रांत समझ चुका था कि अब इस तरह पीछे खड़े रहने से काम नहीं चलने वाला है। उसे सामने आना ही पड़ेगा सो विक्रांत ने अपने होठों पर उंगलियां टिकाते हुए उस ब्लाइंड को कुछ समझाने की कोशिश की लेकिन उस मूर्ख को कुछ समझ आए तब ना उसने जोर से बोलते हुए पूछ ही डाला क्या क्या कह रहे हैं आप अब जाकर सभी की नजर विक्रांत पर पड़ गई सब उसको देखने लगे जिया की भी नजर विक्रांत पर पड़ गई सच में जब मूर्ख लोगों की टीम बनाकर चलोगे तो ऐसा ही होता है उसे देखते ही जिया बोल पड़ी अरे हाँ ये भी यही है वाह कमाल है। विक्रांत अपने दांत पीस कर रह गया अभी उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था वो सबके सामने जाकर खड़ा हो गया यही है वो पुलिस ऑफिसर जो तुम्हारी मार्केट में ऊंट लेकर घुस गया था अब अगर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो इसी से निपटो जिया ने उस ब्लाइंड को धमकाते हुए कहा ब्लाइंड का दिल अभी तुरंत सारे पैसे लेकर भाग जाने को कर रहा था लेकिन विक्रांत के थप्पड़ के डर से वो ऐसा नहीं कर सका वो जानता था कि अगर, अगर अपने बॉस का प्लान खराब हुआ तो वो कहीं का नहीं छोड़ेंगे उधर रोहित भी पलटकर विक्रांत की तरफ देखने लगा अब ये कौन है सबको आज ही आना था क्या वो वो मैं विक्रांत ने पहले जिया की तरफ देखा फिर रोहित की तरफ देखा और फिर अपने आदमियों की तरफ देखा काफी देर तक सोचने के बाद उसने कहा वो मैं मैं यहाँ डॉक्टर से मिलने आया हूँ ये सुनकर उस ब्लाइंड के हाथ से नोटों की कुछ गड्डी छूटकर नीचे गिर गई तुरंत ही दूसरे ने उठाकर वापस उसके हाथ में रख दिया विक्रांत को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहां पर क्या बोले वो फिर से सोच में पड़ गया वो एक्चुअली वो, वो, वो अब हेलो अब हेलो, हेलो डॉक्टर जिया कैसी हैं? वहां मौजूद सभी विक्रांत को अजीब नजरों से देखने लग गए क्या कहना चाहता है यह विक्रांत के दिमाग में एक आइडिया आया भले ही यह आइडिया काफी बचकाना था लेकिन फिर भी कम से कम इस मुश्किल घड़ी से उसे बचा तो सकता ही था विक्रांत ने वहां गिरे हुए एक बुक्के को उठाया और उस, उस, क्या मतलब? क्या मतलब? उस सुनहरे बाल वाले आदमी को कुछ समझ में नहीं आया क्या मतलब अभी दो थप्पड़ लगेंगे तो सारा मतलब समझ में आ जाएगा तुम्हे इतना कहकर विक्रांत ने उसे फिर से सिर में दे मारा और फिर धीरे से बुदबुदाया तुम लोग पैसे लेकर भाग जाओ इसके बाद विक्रांत रोहित की तरफ घूमा अब बस करो बच्चे तुम्हारा खेल खत्म हुआ उठ जाओ ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है उधर ब्लाइंड ने अपने बॉस का ऑर्डर मानने में जरा सी भी देरी नहीं दिखाई वो फटाफट पैसे समेटकर वहां से भागने लगा विक्रांत ने वहां मौजूद लोगों को दिखाने के लिए उसे रोकने की भी कोशिश की अये रुक जाओ मैं कहता हूं रुको लेकिन तब तक वो तीनों वहां से गायब हो चुके थे उधर रोहित को कुछ समझ में नहीं आया क्या बकवास कर रहे हो तुम और तुम कौन हो रोहित ने झुंझलाते हुए पूछा मैं कौन हूँ मैं पुलिस हूँ समझे इतना कहते हुए विक्रांत ने अपना आईडी कार्ड उसके सामने खोलकर रख दिया अब तुम अपना यह तमाशा बंद करो तुम्हारी सच्चाई सामने आ चुकी है वो तीनों भी तुम्हारे ही आदमी थे ओह सच में जिया ये सुनकर चौक पड़ी उसने आंखे बड़ी करते हुए पूछा वो तो जिया से हर मांगने आए हुए थे न रोहित ने कन्फ्यूज होते हुए कहा हो अभी भी तुम्हारी एक्टिंग चालू है जिया वो तीन आदमी भी इसी के साथ के हैं। ये यहाँ हीरो बनने के लिए आया हुआ था तभी तुम्हारे सामने उन तीनों के हाथ में पैसे पकड़ा रहा था अभी बाद में जाकर ये उसके सारे पैसे ले भी लेगा ये सब ये तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए कर रहा है क्या जिया ने घृणा से भरी नजरों से रोहित को देखा क्या बकवास किए जा रहे है आप ये सच नहीं है मैं जानता भी नहीं उन्हें रोहित ने अपनी तरफ से पूरी सफाई देने की कोशिश की विक्रांत ने जो चाल चली क्या रोहित उसको समझ सका ये सब जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को